प्रश्नोत्तर दीपमाला लोक व्यवहार जिज्ञासा घर में सुख शांति सम्पन्नता बनी रहे इसका क्या उपाय है समाधान संसार में किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तीन उपाय शास्त्रों में बताए हैं पहला उपाय है सत्वा सत्वाभिजय अपने मन को हमेशा स्थिर प्रसन्न और एकाग्र रखना सदा धैर्य और उत्साह की शक्ति से सम्पन्न होकर प्राप्त कर्मों को करना अपने कर्मों को हमेशा शास्त्र सम्मत विधि से ही करना दूसरा उपाय है देव व्यपाश्रय जीवन में परमात्मा का आश्रय लो उनका भजन करो देवताओं का पूजन करो गुरु के प्रति समर्पित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करो तीसरा उपाय है युक्ति व्यपाश्रय किसी कार्य में सफलता पाने के लिए जो व्यावहारिक उपाय लोक में बताए हैं उनको किसी जानकार से समझ कर, उसके अनुसार अपने कर्म करो इसके अलावा और भी कुछ ध्यान देने की बातें हैं सूर्योदय के समय सोना नहीं चाहिए सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है उनका अपमान करोगे तो घर में शांति कहां से आएगी मार्कंडे पुराण में लिखा है जिस घर में इधर उधर कचरा फैला हो स्वच्छता ना हो रात के जूठे बर्तन सुबह तक बिना धोए पड़े रहे तो उस घर में दरिद्रता आती है घर के सदस्यों को एक दूसरे के लिए त्याग करने का स्वभाव बनना चाहिए तभी सुख शांति रहेगी इसके अतिरिक्त घर में माता पिता की वृद्धों की सेवा करो समय आने पर पितरों के लिए श्राद्ध करो ऋषियों के वचनों का पालन करो और उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करो ये सब लोग प्रसन्न रहेंगे तो घर में सुख शांति सम्पन्नता आ जाएगी जिज्ञासान दाम्पत्य जीवन में यदि कटुता उत्पन्न हो जाए तो उसे दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए समाधान हमारे यहाँ दाम्पत्य जीवन का निर्धारण शास्त्र के अनुसार होता है मनमाने ढंग से नहीं जब विवाह के मंत्रों का विचार करते हैं तो लगता है कि इसमें एक दूसरे को अपने मन का समर्पण करना आवश्यक है दाम्पत्य जीवन त्याग से शुरू होता है और इसमें कर्तव्य की प्रधानता रहती है वे दोनों एक दूसरे की हर समस्या को भले ही दूर न कर पाएं, पर उसे समझते हैं साथ ही एक दूसरे को भी यह बात समझा देते हैं कि हम तुम्हारी समस्या को समझ रहे हैं और यह भी बता देते हैं कि समझने के बाद भी हर समस्या को दूर करने में हम समर्थ नहीं हैं जगत में केवल आंतर भावना से काम नहीं चलता क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अल्पज्ञ है वह तुम्हारे मन की बात को नहीं जान सकता यहां दूसरे के प्रति मन को ठीक रखने के साथ साथ इस बात को उसके सामने प्रदर्शित भी करना पड़ता है ईश्वर और गुरु से प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं परंतु अल्पज्ञ के साथ व्यवहार करने में प्रदर्शन की भी आवश्यकता होती है मानस में कहा है विनय प्रेम बस भई भवानी बालकांड प्रेम भी कह देते साथ में विनय को क्यों कहा व्यवहार बनाने के लिए प्रेम के साथ विनय भी होना चाहिए तुम्हारा प्रेम विनय में ही दिखाई देगा व्यक्ति जीवन को जितना कर्तव्य प्रधान बनाता है उतनी ही शास्त्र की प्रधानता रहती है शास्त्र के द्वारा कहे कर्तव्य का वह निर्वाह करता है जहाँ शास्त्र आधारित दाम्पत्य है उसी के बारे में मैं बता सकता हूँ प्रेम विवाह या कोर्ट मैरिज में न तो शास्त्र का आधार है न माता पिता के आशीर्वाद का और नहीं समाज के आशीर्वाद का वहाँ तो केवल कामना का आधार है इसलिए उसमें तो कोई नियम नहीं बनाया जा सकता शास्त्रीय विवाह में तो धर्म का आधार है ईश्वर का आधार है गुरु के आशीर्वाद माता पिता के आशीर्वाद समाज के आशीर्वाद इन सब का आधार है अग्नि आदि देवताओं का आधार है इतने लोगों के आशीर्वाद से पाणी ग्रहण होता है इसलिए उसमें गंभीरता रहती है दाम्पत्य को ठीक चलाने के लिए मेरी दृष्टि से तीन सूत्र इसमें अनुस्यूत रहने चाहिए पहला दोनों पर शास्त्र का नियंत्रण है इसलिए दोनों का जीवन शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए दूसरा दोनों को एक दूसरे के लिए त्याग करना पड़ता है त्याग के बिना कहीं भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता खाने से तृप्ति होती है या सोच गलत है वास्तव में खिलाने से तृप्ति होती है यही सिद्धांत दाम्पत्य जीवन में है दूसरे को सुख देने में लग जाओ यही सुख का हेतु है इसी पर गृहस्थ आश्रम अवलंबित रहता है तीसरा आपस में भ्रम नहीं होना चाहिए कभी भी कोई बात हो जाए तो एक दूसरे से कहना चाहिए किसी तीसरे से क्यों कहते हो चाहे झगड़े की बात हो या कुछ भी जिसमें प्रेम है उससे कहो तो बात निपट जाएगी तुम किसी तीसरे से कहोगे वह किसी अन्य से कहेगा और वह फिर किसी अन्य से कहेगा ऐसे में बात का बतंगड़ बन जाएगा तुम अपने लिए व्यर्थ का संकट खड़ा कर लोगे इसलिए सीधे बात करना चाहिए दांपत्य जीवन तो विश्वास पर आधारित है इसलिए अपना व्यवहार ऐसा रखें जिससे दूसरे का विश्वास न टूटे तुम भी कहो कि हम तुम्हारी परिस्थिति को समझ रहे हैं वह भी ऐसा ही कहे और दोनों एक दूसरे की कमजोरी को समझे यदि ये सूत्र अनुस्यूत रहे तो दाम्पत्य जीवन का कार्य ठीक से चल सकता है इसमें कोई संशय नहीं है कभी कभी ग्रह नक्षत्र भी ऐसे आ जाते हैं कि सब विपरीत हो जाता है जब राम जी के जीवन में भी आ गए तो आपके जीवन में आ जाए इसमें कौन सी बड़ी बात है कभी शनि की साढ़े साथी आ जाती है ऐसी स्थिति में ग्रह शांति आदि के जो शास्त्रीय उपाय हैं उनका अनुष्ठान करना चाहिए